सतनोत्तर दीप माला देव पूजन कर्मकांड, जिज्ञासा किसी स्तोत्र का पाठ मन ही मन करना चाहिए अथवा अच्छा जोर से उच्चारण करके भी कर सकते हैं समाधान सामान्यतः तो नियम है कि स्तोत्र पाठ वैखरी वाणी जो वाणी समीप में बैठे हुए व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई दे में ही किया जाता है एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि हमारे द्वारा होने वाले शब्द से किसी अन्य साधक को विघ्न तो नहीं हो रहा है इसलिए सूत्र पाठ करने के लिए एकांत स्थान का चयन करें यदि समीप में अन्य लोग हों तो उपांशु स्वर मात्र होठ जीवा हिले लेकिन समीप में बैठे व्यक्ति को सुनाई न पड़े में पाठ कर सकते हैं यदि व्यक्ति निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए पाठ करता है तो उसे यह प्रयास करना चाहिए कि शब्दों के उच्चारण में जीभ तो हिले परंतु शब्द बाहर ना निकले हमने अनुभव किया है कि ऐसे पाठ में तन्मयता अधिक होती है अधिक भाव बनता है और अधिक आनंद भी प्राप्त होता है ऐसे पाठ के साथ अर्थचिंतन ठीक प्रकार से हो सकता है जो व्यक्ति जगत की कामनाओं को मन में रखकर सकाम भाव से स्तोत्र का पाठ करते हैं उन्हें तो जोर से उच्चारण करके ही पाठ करना चाहिए इसमें भी ध्यान रखें कि पाठ को जल्दी जल्दी ना करें गायन न करे सिर न हिलाए अपने हाथ से लिखा हुआ पाठ न करे अर्थ जाने बिना पाठ न करे और अस्पष्ट उच्चारण भी न करे जिज्ञासा किसी स्तोत्र का पाठ करने के बाद उसकी फलश्रुति को पढ़ना चाहिए अथवा नहीं समाधान फलश्रुति को पढ़े तो अच्छा है क्योंकि वह भी उस स्तोत्र उस स्तोत्र तो तो तो तो के अंतर्गत ही आती है यदि अधिक संख्या में स्त्रोत्र का पाठ करना हो तो प्रथम और अंतिम आवृत्ति में फल फलसूत्री सहित स्तोत्र पढ़ ले और बीच में केवल स्तोत्र का पाठ करें ऐसा शास्त्री विधान है जिज्ञासा किसी स्तोत्र का पाठ यदि अनुष्ठान रूप से करना हो तो कितनी संख्या में करना चाहिए समाधान यदि स्तोत्र कवच या सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करना हो तो उसके एक हजार एक सौ पाठ करने पड़ते हैं यह सामान्य नियम है किसी किसी स्त्रोत्र में अनुष्ठान के लिए आवृत्ति की संख्या के विषय में बता दिया गया जाता है वहां पर द, तदनुसार ही संख्या समझनी चाहिए कलयुग में उसका चार गुना करना चाहिए अर्थात आप चार बार 1000 100 एक पाठ करेंगे तब वह स्त्रोत्र सिद्ध होगा इसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं चाहे वह जगत के लिए करें या मोक्ष के लिए वह आपके हाथ में है जिज्ञासा क्या श्राद्ध कर्म में मित्रों को निमंत्रण दे सकते हैं समाधान श्राद्ध कर्म में विशेषकर विद्वान तथा सत्कर्म करने वाले ब्राह्मणों को ही प्रधानता होती है इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार मित्र या शत्रु भाव को त्याग कर 11, 21 अथवा अधिक संख्या में ब्राह्मणों को बुलाएँ ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए तदुपरांत मित्र संबंधियों को भोजन करवा सकते हैं श्राद्ध में दौहित्र को निमंत्रण के लिए विशेष विधान किया है व्रतस्थम अपि दौहित्र श्राद्धे यत्नेन नोजए मनुस्मृति।